धातु के इत संज्ञा है उपदेशे उपदेश जननाशिक गम रहेगा तस्लोप गम रहेगा तीप सप होने पर सूत्र लगेगा ईशु गि इच्छायाम गम और यम उपरम धत को छ हो जाएगा छ में अकार उच्चारण के लिए छकार अलुंत परिभाषा से अंतिम वर्ण होगा इच्छति गच्छति गच्छति बनेगा गम के मकार को छकार हो जाएगा गच्छति बन जाएगा छकार होने पर छेतु सेतु का गम होता है तकार को तो सूचित हो जाएगा गच्छती बोलो लीट लकार में गम अगैर नल वित्त होने के बाद पूर्वाभ्यास हलादिशे स आगे रसने गम अम अने पर तो क्या सोतल गया इको क्या अत उपधाया अत को अलग रन मिला कर नहीं अत उपधाया उपाध्याय के अव क्या होगा वृद्धि होती है वृद्धि से जगाम अतु पर अत बुद्धा लगेगा क्यों लगेगा? है? नहीं लगेगा नीति प्रत्यय नहीं है किते से ये गामा जाना, खाना जाना पहले कहेंगे तो गीत उच्चारण कठिन होता है कुछ को बीच में तो लोप विसर्ग के के आगे ककार बोल लोपक गीति लोपहक नित्यानंगी नंगी लोपहक करके आगे गित्यन बनने से उच्चारण हो जाएगा मेरा घर लोपहक पक हक ककार बोले करके आगे गी बोलना गम हन जन खन घसाम लोपहक नित्यानंगी किंगित नहीं लोपहक गीते लोपरा गा मुपधया लोपो जादू नंगी आंग गीते है क्या अंक के गकार की संज्ञा हो तो अंग को गीत का जाएगा हैं कठिन ना कठिन प्रश्न है क्या के अहकार की संज्ञा होगी तो अंग गीत है आजाद है तो वहाँ नहीं लगे आजादी है गीत है तो भी वहाँ नहीं लगेगा ना तो अंगी अंग पर हो तो नहीं लगेगा बाकी अन्यतरा उपधा का लोप हो जाएगा आजादी गीत हो अथवा अंगीत हो अतुश आजादी है कित है अंगित है उस कीते है अंगित आजादी है तो किसका लोप हो जाएगा रूपथा का लोप हो जाएगा किस रुत से जग बन जाएगा जगाम आगे जग उसमें जगम हो थौल आने पर धातु सेठ कैसे पता चलता है सु कितने मानते में है अनित धातु बोलो मालूम कौन कौन मानते में कौन अनित किस को मालूम है मानते मानतेसु चुआ चत्वा, चतवार चतवार बोलो मानते सु चार धातु एकाच एकाच अंडाते है या एकाच उत्त के बिना है तो ईट का निषेध किस सूत्र से होगा निषेध होने पर लीट में ईट प्राप्त होगा कि सूत्र से किंतु थल में निषेध करने वाले के सूत्र है अचस्ता अच्छा रहता है हाँ इतना नहीं फिर अचस्ता अच्छा जाता है उपदेश त्वत तो फिर स्वतः लगेगा भारदाज तो भारद से त्वल को विकल्प सिट हो नित्य होगा और, हो और व को नित्य हो जाएगा ईट पक्ष में जग मित ईट नहीं होगा तो जगमा गुप्त हो जाएगा ईट पक्ष में लुप होगा ईट अभाप ही लुप होगा क्यों नहीं होगा आजादी पत्ते नहीं ईट पक्ष में तो आजादी है कित नहीं कहो तो आज़ादी क्या नाम क्यों ईट पक्ष में आजादी तो है किन्तु तो कीित नहीं है थल कित नहीं उनसे आजादी हो नहीं हो मकार को अनुसार होकर के वह पर करना पड़ेगा नहीं तो गम के मकारे रूप में न है मह को न करने के लिए क्या सूत्र है मह पहले अनुसार से अनुसार हो जाएगा मुँह अनुसार नहीं लगेगा क्या नश्चा पदार्थ फिर आगे अनुसार सही ही प्रसन्न जगन्थ जग मिथ जघंथ अगे जगमथु उत्तम उत्तमपुर से को चू रूप बनेगा क्या क्या जगाम जगम वश मशान हो जाएगा भाईगा नियम से और की थे इसलिए उपथालोप हो जाएगा जगमी व बोलो रूप जगाम कितने स्थान में दो दो रूपन है दो, दो, दो, दो स्थान में थाल में और मीप में बोलो जगाम लूट लकान में ईट किस ते होगा ईट का निषेध किससे होगा प्राप्त किससे गंता बन जाएगा गंता बन जाएगा गंता म है या न को लिए क्या सूत्र हाँ बोलो गंता गंता गाता सुबं या तीन घंते है है तिगंत क्या है तिगंत है सुबंत नहीं सुबंध भी गंता बनेगा सुबंध एक गंता बन सकता है सुबंत भी बनेगा गंता, बने गंता। प्रातिपदी है गंतरी कैसे बनेगा गंतरी अंगूल त्रिचू क्या सूत्र कृदंत में आएगा त्रिज प्रत्य होगा त्रिज क्या रहेगा त्रि गम अगर त्रि मह को नश्चा पदा चल अनुसार हो जाए परसों गम त्रि बन जाएगा प्राथिपदी क्या होगा गम त्रि का रूप बनेगा गंता गंतारो गंतारो आगे गंता गंता गंता रम गारो गंतरी आगे गंतु, गंतु।, गंतु गंत mm. यहाँ तो कठिन है बोलते बोलते हो गया है ना डरते डरते लेट लिया कोई टिका नहीं के लिए क्या आया है आया है है? क्या ऋद हाँ आधधधा बोलो ठीक है गिरीट परस्मे पदेशु गादेराध धातुक सेट सियात पर गचमें त ईट सादे आर्ध धातु को या आर्धातु को तो ईट होता है क्योंकि सादी यदि हो गया तो परस में पद में ईट हो जाएगा आत्मनिपद में नहीं हुआ परशम पद ही होगा सादी आर्ध धातु को होगा तो लूट लकार में इसलिए ईट नहीं हुआ वहाँ साधे आर्धातु है यहाँ साधातु में यह श्य ईट हो जाएगा तो गमी सती को आदेश प्रत्येक हो जाएगा क्या रूपनेगा गमी सती बोलो ये परस में पद कहा गम था तो आत पद है क्या तो परसम पदे चू क्यों क्या हो गया हाँ ये कर्तवाची में तो परसम पदे कर्मणी प्रयोग करेंगे तो भाव भावकर्म सार्वभाव भावकर्मण आत्मनिपद हो जाता है आत्मनिपद में शूत्र नहीं लगे। लोट में। में लगेगा लोट लकार में युग में म गया क्या रू बनेगा बोलो गच्छा तू आंग्लाकार में ऑटा कम होगा अगर अच्छा तो बनेगा बोलो मान तो रूप कितने हैं तृतीय कौन है अग अच्छा तृतीय कौन है आपको तो तीन तृतीय रूप द्वितीय रूप कौन है ये अगत शतम प्रथम ऐसम विसर्ग वाले रूप कितने हैं क्या है ऐधिंग में रूप क्या माने गया गेत बोलो गच्छेद गच्छे गच्चे में कहां से आया तो अतो से एक हो गया तो अतो से ए हो गया एक हो गया है ए ए हो गया ये तो? हुआ ए कहा से आएगा आदि हुआ सप अ और आश या शुट को ये हुआ हुआ अध के यकार कहाँ गया लोप भी कहाँ जहाँ नहीं लगा कहाँ नहीं लगा गच्छे ये हो अब बाकी सब लोप हो गया गच्छे ये हाँ अच्छा तो लीड आशिलिंग में गम यास्ती इत सरकार का लोप किस तरह से क्या रूप बनेगा यहाँ नशा पदार्थ तो से झल लगे लगेगा ना नहीं क्या नहीं लगता है नशा पदार्थ अपारे में झ या झल झल नहीं है रुपये क्या बनेगा गम्या तो बोलो कार्य में चिले लोंग होगा को सिंच प्राप्त है ये सूत्र लगेगा पुषादिता परस में पदेशु पुषादि अलग है दुतादिगे दिअ है यन हो गया पुषादि दुतादित परस में पदेशु श्यन विकर्ण पुषादेर द्युतादेर लदित परसले रंग परस में पदेशु हाँ पुषादि धातु दिवादि में आएगा जो श्यन विकर्ण वो लेना द्युतादि इसमें लेदित लृत जिसका इत हो उसको लिदित कहेंगे इससे पहले चिल्ली को अंग होगा चिल्ली के साम सीज प्राप्त था किस सूत्र से यहाँ लिदित है गम धातु गम ली चिली को हो जाएगा अंग अट आगम होगा अ गम अगर ती ती का इत्य लोप हो जाएगा और ईट आगम के सूत्र से होगा अस्तिश्च अपते अस्थि प्रति सीच हो तो होगा सीच नहीं है इसलिए ईट आगमन नहीं होगा अर्ध धातु का सीटे बढ़ा दे अंग आर्ध धातु के हैं या नहीं ईट नहीं होगा किसे निश्चित होगा बुला दे नहीं चुप से कैसे आएगा पहले अर्ध धातु सीटे बुला दे प्राप्त है क्या प्राप्त होने के बाद निश्चित है प्राप्त ही नहीं अंगीत है अजादी है तो गम के उपधा का लोप करने के लिए कोई सूत्र प्राप्त है हम क्या सूत्र गम हन जन खन खसाम लोप नित्यनंगी इसलिए कहा अनंगी कहा है सूत्र में अंग अनंगी नहीं कहते तो यहां लोप हो जाता गित पर में है अंगित पर मे गीत कौन है हाँ, तो लोप हो जाता है अभी लोप उपाध्याय का होगा अंत में को लोप होगा हैं तो मिल जाएगा मत बन जाएगा क्या बनेगा आगे सरल है बोलो सरल है ना नहीं सिंच पक्षी थोड़ा कठिन है ना सरल रिंग लकार में हिट करने के लिए कोई सूत्र आया क्या सूत्र गमे रेट परिसमय पर देश आदेश पत्र लग जाएगा एट आग बोलो आगामे शत परीपदीन ये परमीपदी न क्या भी होती सप्तमी परस्मीपदी नष्टी पंचमी नहीं होगा प्रथम प्रथम बहुत चल पदिन बहुत परशमी एक और जन क्या बनेगा परश्मीपदी परश्मीपदी नौ परश्मीपदी न परसमीपदी न धात ब परसमी धातु हो गई अभी हाँ श्रुश्रवण धातु का रूप लेखो एक एक लकार प्रथम पुरुष एक औजन सरल है कठिन परीक्षा करेंगे तो संख्या कम हो जाएगी अभी आधा तो हो गया ना आधा से अधिक आधा से भी कम हो गए इसके उत्तम पुरुष एक जन रूपरे को नहीं बहुजन उत्तम पुरुष बहुजन सब लख दस लख धातु का दस लकार का रूप लिखना उत्तम सबरोते लिख दिया भेजेंगे भेजेंगे को को तैयार हो हो गया किसका हो गया किसका इसमें जो लगे जो सूत्र सूत्र सूत्र लगे लगे क्या आए थे सुबह ओ mrta <tries> avasane